आसमन और सिंगी एक वक्त का किस्सा है एक शाही खानदान एक बहुत ही खूबसूरत और बासुकून सल्तनत में हुकूमत करता था। बादशाह और मलिका का एक बेटा था एजमंद और बेटी थी सिंगी और वो उनसे बेइंतेहा मोहब्बत करते थे। दोनों शहजादा और शहजादी को हर बात समझाई गई थी जो एक अच्छे शहजादे और शहजादी के इल्म में होनी चाहिए और वो ब मैंने आखिरकार अब्बा को मना लिया है किसलिए? बालूत की दरख्तों के लिए? खता सुधारो बालूत के दरख्त नहीं बालूत का दरख्त। तुम जानते हो तुम्हारी तरह मैं भी उनमें से एक दरख्त पर रहना चाहती थी तुम मेरे बिना नहीं जा सकते? आउच बेशक मैंने अब्बा से दोनों ही दरख्त मांगे हैं। और और वो मान गए हैं हाँ हाँ आखिरकार हम उन पुराने खोगले दरखतों में घर बनाएंगे तसवर करो जंगल के बीचों बीच एक दरखत के अंदर रहना और फिर भी महल के करीब, वालदेन के करीब, आस्मिंट हम खुश किस्मत हैं تو شہزادہ اور شہزادی نے دو پرانی کھوکلے بالوت کے درخت جنگل سے لیے اور انہیں بلکل محل کے قریب لگا دیا اور وہاں اپنے گھر بنائے اپنا سب سے امدہ فرنیچر وہاں لے گئے اور اپنی سب پسندیدہ چیزیں اس گھر میں وہ ان دونوں اس جنگل میں بہت خوش تھے وہ چڑیوں کی چہ سے اٹھتے ان بلند درختوں کی چایا میں بیٹھ کر کھاتے جیسے ہر روز ایک خوبصورت پکنے ہو एक दिन उनके वालिदें ने एक पैगाम भेजा हुजूरए वाला शहजादे एस्मंड और शहजादी सिंगी का इखबाल बुलंद हो क्या बात है जोनाथन बादशाह और मलका ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है शुक्रिया <laughs> यह तुम्हारे लिए है बहन यह क्या है ऐसा लगता है जबामा की सल्तनत का शहजादा तुम तुमसे मोहब्बत करता है और वो निकाह के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आना चाहता है क्या मुझे दो ये मैंने सुना है कि वो बहुत ही खूबसूरत है और मैंने ये सुना है कि उसकी एक खूबसूरत बहन है तो क्या ख्याल है तुम्हारा तुम मुझसे मिलोगी मुझे पता नहीं कि वो कब آ रहा है अगले जुमे आज की शाम 5 दिन के बाद मम्मी और पापा चाहते हैं कि हम महल में वापस चले आएं। हमारे पास अभी भी पांच रोज़ हैं। हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगले बुध के रोज़ वापस जाएंगे। उम्मीद है तुम दो दिन में तैयार हो पाओगी। <laughs> बेशक नहीं। मैं कोई खास कपड़े नहीं पहन रही। उससे मुझे उसी तरह देखने दो जैस अब ये हुआ कि एक और भाई-बहन का जोड़ा जंगल में रहता था, जो एक चुड़ैल और साहेब थे। एक दिन जब एजमंड और सिंगी बाहर थे, झील में कश्ती चलाते, तो चुड़ैल और उसके भाई ने उन्हें देखा। शहजादी सिंगी का हौसन देखकर चुड़ैल हसत से भर गई। आ, कोई जो मुझसे इतना खूबसूरत है, उसकी जर मैंने सुना है कि उसका हौसन इतना मशहूर है कि एक बहुत दूर दराज़ बल्कि से एक शहंशाह उससे मिलने आ रहा है। मैं ये नहीं होने दूँगी, ये नहीं होने दूँगी। तुम इसके मुताबिक क्या करोगी? मुझे पता है मुझे क्या करना है। चिड़िया कैसी हो? ओह, ओय, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये किस बाबत था? मैंने कभी किसी चिड़िया को इस तरह से पेश आते नहीं देखा, कभी भी नहीं। <laughs> शायद इसे शहजादे रिंग ने भेजा हो तुम्हारी कोई निशानी लाने के लिए। क्या? क्या कभी तुम अकल की बात करती हो? <laughs> <laughs> <laughs> سنگی اور آزمن کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیسے برائی ان پر جھپٹنے کو تیار ہے چوڑیل نے سنگی کا ہار لیا اور خود کو بدل لیا اس کی ہی خوبصورت شکل میں اس کے بھائی نے بالوت کے درختوں پر ایک بدعا نازل کر دی سو سو اب اور سوئے رہو بے جان اور بے خبر تب تک سوئے رہو جب تک اندھیری رات نہ بن جائے دو پہر اور وہ ہمیشہ کے لیے سوئے رہیں گے پھر ساہر شاہی خاندان کے پاس گیا جو شہزادی رنگ کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے غائب ہو جاؤ دیکھیں نا تمہیں کوئی نظر تبھی واپس آنا جب اندھیاری رات بن جائے دو پہر <laughs> اب وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں کچھ دیر کے بعد شہزادہ رنگ آ پہنچا اور جیسے ہی اس نے اس چڑیل کو دیکھا جو اب شہزادی سنگی میں تبدیل ہو گئی تھی شہزادہ رنگ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا مائی لیڈی، تم یقیناً ہی شہزادی سنگی ہوگی ہاں حضور اعلیٰ اور میں یہاں انتظار کر رہی ہوں آپ کے ساتھ آپ کے ملک میں کشتی سے جانے کے لیے لیکن تمہارے والد کا کیا؟ میرے والد کو جنگ میں جانا پڑا اور اس لیے ان یہ خواہش ہے کہ ہم واپس تمہارے ملک میں چلے جائیں اور وہ خود وہاں آئیں گے کے لیے تحفے لے میں جنگ میں مدد کر سکتا ہوں मेरे वालिद की खाईशे कि हम वापस जहाज से जाएं। ठीक है, फिर आओ। अपने जहाज में इंतजार करो। जब तक मैं वो नाल ले आऊँ जो सचमुच मुझे बहुत प्यारे हैं, अपने साथ ले जाने के लिए। बेशक। शहजादे को ये पूरा मामला थोड़ा अजीब सा लगा, पर उसने कभी भी शक नहीं किया कि ये सब इतनी बड़ी बुराई ह तो उसने वही किया जो उससे कहा गया था। चोड़ेल जंगल में गई। उसने दोनों बालूत के दरख्त उखाड़े, जहां शहजादा आजमन और शहजादी सिंगी नींद में बेहोश थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो हुआ है, उसका कोई सबूत बाकी रहे। चोड़ेल उन दरख्तों को शहजादी रिंग के मुल्क में अपने साथ ले � چڑیل اور شہزادہ رنگ جہاز پر سوار ہو کر شہزادی رنگ کے ملک میں گئے جہاں شہزادہ رنگ کے والدین اور ان کی بہن نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا چڑیل کے لیے ایک محل تعمیر کیا گیا تاکہ وہ آرام سے رہ سکے جب تک اس کے والدین نکاح کے لیے نہیں آ جاتے چڑیل نے بالوت کے درخت وہاں باغ میں لگا دیئے جس میں آزمنڈ اور سنگی ابھی بھی سوئے ہوئے تھے کوی درختوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ سچ مچ بہت چھوٹے تھے شہزادہ رنگ اکثر اس چڑیل کو ملنے آتا اور اسے شاہی دعوتوں میں لے کر جاتا اپنے خاندان کے ساتھ چڑیل تنگ آ گئی تھی شہزادی کی طرح پیش آتے ہوئے اسے ناپسند تھا پورا دن مسکراتے رہنا اور سب لوگوں سے اچھے سے پیش آنا دن با دن چڑیل اس طرح اچھی اور نیک خاتون بنے رہنے کے لیے زیادہ غسل ہو رہی تھی अपनी भूख से कहीं ज्यादा ढेर सारा खाना खाना चाहती थी। वो जंगली रक्स करना चाहती थी और चुड़ैल की तरह दहाड़ना चाहती थी बजाय अखलाक से बात करने के। उफ चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। वो वापस महल में गई और सौ बार उसी बात को दोहराते हुए वो चिलाई और लात घुसे मारे। ओ, मैं तंग आ गई हूँ अच्छा बनते बनते कहाँ वो जंगल की आवारा जिंदगी जहां मैं जितना जी चाहे भाग सकती थी लता सकती थी और चिल्ला सकती थी ओ, मुझे नफरत है पूरा दिन मुस्कुराने से मुझे नफरत है अच्छे अखलाक से बोलने में और मैं भूख से मरी जा रही हूँ वो कितना कम खाते हैं वो कितन अचानक फल्श टूट गया और उसका भाई नुमाया हुआ खाने से भरी एक मेज के साथ <tinyakne> बहुत हो गया एक और दिन अगर मुझे शहजादी बनकर रहना पड़ा तो मैं खुद शहजादे को मार डालूंगी क्या तुम पागल हो गई हो? इस सल्तनत का बादशाह सचमुच बहुत ताकतवर है वो हम दोनों को सजा देगा पर असली सिंगी को वापस लाओ और हम मैं ये नहीं का सकता, मैंने उन पर जादू डाला है कि वो सोए रहेंगे, जब तक कि दिन रात में तब्दील नहीं हो जाता, जो ना मुमकिन है, वो कभी वापस नहीं आने वाले। तो, तो फिर मैं क्या करूंगी? पर चुड़ैल का भाई काफी गलत था। उस अहमक शाहिर को ये इल्म नहीं था कि कई मर्तबा दिन भी रात में तब्दील हो जाता है। ये कहलाता है गिरहन जब चाँद सूरज को ढांक लेता है ताकि जमीन पर कोई रोशनी ना रहे और तब दिन भी रात में तब्दील हो जाता है। ये चाहे कुछ ही वक्त के लिए हो, यही हुआ अगली दोपहर। क्या नाश्ता? मैं नही मैं नहीं चाह रही। ओह, शहजादे को आने दो। मैं उसे मार डालूंगी, डालूँगी। वो आ गया है। मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ। उस चुड़ैल ने तुम्हारी शक्ल एकतियार कर ली है। मेरा हार, वो चिड़िया। ये जरूर शहजादा रिंग होगा। हमें उसे बताना चाहिए। उस रात जब चुड़ैल को छोड़कर शहजादा रिंग वापस जा रहा था, तो एस्मन ने उसे रोका उसके वापसी के रास्ते पर। तुम कौन हो? तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? मैं शहजादा एस्मन हूं, शहजादी सिंगी का भाई। तो क्या जंग खत्म हो गया? तुम्हारे वालिदें कहां है कोई जंग नहीं थी। اور وہ خادون جو اس محل میں رہ رہی ہیں وہ میری بہن نہیں ہے وہ شہزادی سنگی نہیں ہے وہ ایک چڑیل ہے میں اس پر کیسے یقین کروں جو تم کہ رہے ہو وہ شہزادی سنگی نہیں ہے میں ہوں ہمارے ساتھ آؤ असमन और सिंगी शहजादे को महल में ले गए चुड़ैल के कमरे की खिड़की पर जहां वो फिर से चिल्ला रही थी और लात घूंसे लहरा रही थी उसने सिंगी का हार तोड़ दिया और वो अपनी शक्ल में वापस आ गई आह मैं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 तुम्हें सचमुच अपने इल्म में इजाफा करना चाहिए। हमें वालिदें को पैगाम भेजना चाहिए। वे हमारे मुतालिक बहुत फक्रमंद होंगे। तो एजमंड और सिंगी के वालिदें को एक पैगाम भेजा गया। वो भी उस तिलस्म से आजाद हो गए थे। جس دن دن رات میں تبدیل ہو گیا تھا وہ سب شہزادی رنگ کے ملک میں آئے شہزادی رنگ کو سنگی سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی اور ایزمن کو محبت ہو گئی تھی رنگ کی بہن سے دونوں کا نکاح بہت شانو شوقت سے ہوا اور وہ سب ہمیشہ کے لیے باسکون جیئے جہاں تک ساہر اور چڑیل کا سوال ہے انہیں اسی بالوت کے درخت میں قید کر دیا گیا جہاں وہ قید رہے تب تک جب تک دوپہر رات میں تبدیل نہیں ہو گئ